और सठ नंबर के श्लोक पर तो कुछ विचार हुआ यही सिद्ध हुआ कि सारे शक्ति लगा करके संसार के संसार बंधन के मुक्ति के लिए जो की व्यक्ति होगा उसको यत्न करना चाहिए जैसे रोग लगने पर तो स्वयं के प्रयत्न से रोग की क्षति होती है उसी प्रकार ये भी अवरोग लगा हुआ है कि स्वयं को प्रयत्नशील होना चाहिए ये कहा इस शिष्य ने प्रश्न किया था को नाम ना बंधक कथमेश आगत इत्यादि जो प्रश्न था उसके ऊपर गुरू जी अब बोलते हैं कि विद्वानों ने इस प्रश्न को श्रेष्ठ तो माना है बहुत बड़ा प्रश्न के लिए अच्छा प्रश्न किया है प्रश्न की प्रशंसा करके प्रश्न का यस्वया प्रश्नोपीया शास्त्र विन्म सूत्रप्रा निगूढ़ाथ ज्ञातव्य मूक्ष स्वया कृत प्रश्नो बरीयान शास्त्र विन्मत सूत्र प्रा निगूढ़ाथो ज्ञातव्य मुक्षक्ष ये जो एक नंबर के श्लोक में जो प्रश्न था दूर दूर से तो देखो कह रहे थे कि केवल ब्रह्म ब्रह्म करने पर ब्रह्म नहीं मिलता है उसके लिए कुछ प्रयत्न की आवश्यकता है तो प्रयत्न क्या है जैसे एक व्यक्ति मैं राजा हूं राजा हूं बोलता है शत्रु का संहार नहीं किया उसने सारा धरती के सारी धरती के ऐश्वर्य प्राप्त भी नहीं किया और बोलता है कि मैं राजा हूं इतने मात्र से राजा नहीं हो राजा होना हो तो उसको पहले तो शत्रु का संहार करना होगा और धर, संपूर्ण धरती के ऐश्वर्य प्राप्त करना होगा तब राजा होता तो यहां भी मैं ब्रह्म हूं ब्रह्म हूं बोल देने मात्र से ब्रह्म नहीं होने वाला हो यहां भी जो उसमें जो विघ्न करने वाले शत्रु हैं काम क्रोध आदि जितने भी हैं संसार की आसक्ति है तो इनको तो संहार करना पड़ेगा करना पड़ेगा और श्रवण मनन निधि ध्यान को ऐश्वर्य प्राप्त करना पड़ेगा निधि ध्यास करने के पश्चात ही ब्रह्म कहने, लग, कहने का अधिकारी होगा केवल बोलने से नहीं होगा जहाँ शत्रु है काम क्रोधादि शत्रु है शक्ति है हाँ, शक्ति है ये सारे शत्रु हैं इन शत्रुओं को मारना पड़ेगा और इधर श्रवण मनन निधि ध्यान में गुण को आर्जन करना पड़ेगा ऐश्वर्य है वो समदमादि साधना अपनाना होगा तभी वो ब्रह्म हो सकता है केवल मैं ब्रह्म हूं कहने से ब्रह्म नहीं हो सकता तो ये दृष्टान्त से कहा था आगे कहते हैं देखो किसी के घर के भीतर में धन गड़ा हुआ है दृष्टांत भी धन है यहाँ भी आत्मरूपी धन है ठीक है ये कहा एकाएक तो आत्म रूपी धन प्राप्त नहीं होगा उसके लिए कुछ प्रयत्न की आवश्यकता है जैसे किसी के घर में धन गड़ा हुआ हो तो वो धन होते हुए भी दरिद्र होता है उस धन की अनुभूति नहीं कर पाता उसका उपभोग नहीं कर पाता दारिद्र्य के घेरे में पड़ा हुआ होता है किन्तु उस धन को प्राप्त करने के लिए पहले तो किसी एक तो के कथन की आवश्यकता है अरे भाई तेरे घर में धन प्राप्त हुआ नीचे आप तो बोलेगा उसके आप्तपुरुष तो के कहने के पश्चात भी विश्वास तो हो गया धन है करके फिर भी इतने में वो धन प्राप्त नहीं होगा क्या करना पड़ेगा खोदना पड़ेगा मकान के भीतर खुदाई करनी होगी और जो शिलाए आएंगे कंकड़ पत्थर आएंगे उसको अलग करना भी पड़ेगा प्रयत्न करनी पड़ेगी धन प्राप्ति के लिए वहाँ केवल आप तो पुरुष ने बोल दिया इतने मात्रा भी धन प्राप्त नहीं होगा तो कंकड़ पत्थर सब हटाना होगा उसके बाद में वो धन मिलेगा धन इतने की अपेक्षा रखता है अपनी उपलब्धि के लिए ये सब करना पड़ेगा आप तो के वचन खनन है और बड़े बड़े शिलाओं के चट्टानों को हटाना उसके बाद स्वीकार करना ये अपेक्षा रखता है गड़ा हुआ धन वैसे आप, आपका स्वरूप आत्मा है ब्रह्म है ठीक है किंतु अभी तो आप मनुष्य रूप में घूम रहे हैं प्राप्त नहीं है है अपना स्वरूप है किंतु अहम मनुष्य के भाव में है उपा हुआ है जैसे गड़ा हुआ धन की तरह है तो यहाँ पर ये जो तो मनुष्य भाव को मिटा करके आत्माभाव में ले जाने के लिए पहले आप तो पानी तो एक आप पुरुष की वाणी चाहिए तत्वी ऐसा वाणी होगी एक विशेष पुरुष के द्वारा वो वज्र प्रहार होगा तब आपका मन बोलेगा न हम मनुष्य हैं हम ब्रह्मास्मि में जाना है तो आप तो पुरुष के वाणी को सुनना श्रवण करना उसके बाद फिर वो जो कंकड़ पत्थर अटाने के स्थान में मनन करना पड़ेगा लगा लगा करके तत्पद का अर्थ है तोम पद के अर्थ विशेष विचार करना होगा तब उसके पश्चात वह अनुसंधान करते करते जब जाएंगे आप निधिध्यास में पहुंचेंगे तब आत्मानुभूति होगी तो ये निधि एकाएक मिलने वाली निधि नहीं है है आपका स्वरूप किन्तु आच्छादित है जैसे धार्मिक गड़ावर्धन आच्छादित है मिट्टी पत्थर से वैसे ही आच्छादित देह देहभावश्यक किसे आच्छादित है देह तो गुद्ध, देह बुद्धि है ये कहते हैं इसके लिए दृष्टांत देकर के समझाते हैं केवल कहने मात्र से नहीं होगा कुछ कार्य करना पड़ेगा कहते हैं कि नहीं तो कुछ करना नहीं यहां बहुत कुछ करना है श्रवण करना है मनन करना है जिन्हें करना है समाधवादी साधन को अपनाना है सब करना है बहुत कुछ करना है लोग कहते हैं कुछ करना ही नहीं बिल्कुल उपात गलत है करना पड़ेगा आपदक्ति खनन तथोपरीशीलाुत्कर्षण स्वीकृति समपेक्षते नुष्ण बही शब्दस्त निर्गछति तस्वतन ध्यानाल मैचार्यम सोममल तत्व न दुर्युक्ति आप्तोक्ति खनन तथोपरीशीलाउत्कर्षण स्वीकृतिपेक्षते नही शब्द स्त निर्गछति तदवद ब्रह्म विदोपदेश मनन ध्यानाल माया कार्य तिरोत सुममल तत्व न दुर्युक्ति सम्यक अपेक्षते विक्षेप करते गड़ा हुआ धन को वो धन अपेक्षा रखता है बाहर होने के लिए एकाएक बाहर नहीं होता वो हो धन गड़ा हुआ धन निक्षेप करता है अपेक्षते सम्यक अपेक्षित क्रियापद सम्यक प्रकार से अपेक्षा रखता है कौन निक्षेप जो निधि है गड़ा हुआ धन है क्या अपेक्षा रखता है विक्षेपन गड़ा हुआ धन निधि खजाना खजाना है भीतर में वो अपेक्षा रख रह रहा है किसकी अपेक्षा कोई व्यक्ति खोदे इस मिट्टी को हटा दे खुदाई करे इत्यादि माने आप तो पुरुष बता देगी यहाँ धने बता दे सब अपेक्षा रखता है कौन निक्षेप निक्षेप सम अपेक्ष निक्षेप जो माने खजाना जो निधि है गड़ा हुआ धन है वो अपेक्षा रखता है क्या एक बाहर नहीं आ सकता क्या अपेक्षा रखता है आप तो उत्म आपक्य तो का अपेक्षा रखता है आपके कर्म है अपेक्षाते क्रिया का कर्म है आप तो उत्तिम आप तो पुरुष की वाणी की अपेक्षा रखता है जो उस घर के जो अभिमानी होगा ना उसको कोई झूठ नंबर बोलने वाला जो व्यक्ति होगा वो बोलते भाई तेरे घर के भीतर धन है ऐसी अपेक्षा रख रहा है कौन को जो गड़ा हुआ धन बाहर आने के लिए उस व्यक्ति को सुना दे कोई आप तो तीन अपेक्षते आप तो पुरुष की वाणी की अपेक्षा रखता है मैंने वो घर के मालिक को कोई व्यक्ति विश्वास दिला की तेरे घर में धन है तब वो आगे क्रिया करेगा आप तो, तो पुरुष के उक्ति माने वाणी धन अपेक्षा रखता है हजाम बड़ा हुआ धन और उसके बाद आप तो के उत्ति भी हो गई शब्द मिल गए तब भी धन बाहर नहीं आ सकता खोदना पड़ेगा खननम अपेक्षते खुदाई की अपेक्षा भी रखता है वो धन तब बाहर आएगा बाद में खुदाई आप तो पुरुष के वाणी को सुनेगा तेरे घर में धन है करके सुना तो व्यक्ति खुदाई करने लगा खनन तथा ऊपर शिला उत्कर्षण उसके ऊपर में जो पत्थर आदि पड़ा हो तो उसको निकालना भी अपेक्षा रखता है शिला आदि निकालने पर ही तो खजाना मिलेगा ना पत्थर आदि वो कंकड़ पत्थर जो भी हो उसके भी अपेक्षा रखता है कौन है निक्षेप धन और स्वीकार की भी अपेक्षा जब इतने होने के बाद में वो व्यक्ति उसको ले लेकार की भी अपेक्षा रखता है कौन निक्षेप सम्यक अपेक्षते न बही शब्द निर्गत क्षति दान है दान है करके केवल शब्द बोल दिया बाहर बस इतने मात्र से धन बाहर नहीं आएगा गड़ा हुआ धन शब्द बही न निर्गत क्षति केवल शब्द करने मात्र से वो धन बाहर नहीं आएगा इतनी क्रिया की अपेक्षा रखता है धन ठीक उस धन के स्थान में सचिदानंदन आत्मा है इस घर में गड़ा हुआ है इसी की भीतर है किंतु वह देह आत्मबुद्धि हो नहीं रही है देह भाव से ढका हुआ है जैसे धन मिट्टी पत्थर से ढका हुआ होता है वैसे भाव से ढका हुआ है आत्मा वो भी अपेक्षा रखेगा जैसे वो धन अपेक्षा रखता है बाहर होने के लिए आप तो पुरुष के पानी की खुदाई की उसके बाद जो पत्थर आदि होंगे उसके निकालने की अपेक्षा रखता है वो धन हाँ। और स्वीकार जिसका है वो स्वीकार करने की अपेक्षा रखता है केवल शब्द मात्र से वो धन की उपलब्धि नहीं होती तो खुदा नीचे धरती के नीचे का धन धन है धन है करने मात्र से नहीं हो यह दृष्टांत है वैसे यहां घटाना है आत्मा आत्मा भी ऐसे गड़ा हुआ निधि के स्थान है मैंने देहा भाव से आच्छादित है, से है। मैं मिट्टी से धन आच्छादित है तो देहा भाव मैं पुरुष हूँ स्त्री हूं यही होकर के होता हमेशा इस भाव से आत्मा आच्छादित है ये भी हुआ धन के समान है तद्वत्त ठीक इसी प्रकार समझना ये धन के समान तदवत ब्रह्म विदा उपदेश मनन आदि ध्यानादिवि तदवत माया कार्य तिरोजितम सोमलम तत्व ब्रह्म विदा उपदेश मनन ध्यानादिविर्लभ्य थे ऐसा नहीं करता ठीक इसी प्रकार माया कार्य से तिरोजित माया का कार्य जिसमें है ही नहीं ऐसा जो सच्चिदानंद आत्मा है स्व अमलम स्वयं वो तो मल रहित है निर्मल जो आत्मतत्व है तत्व माने आत्मतत्वम ब्रह्म विदा उपदेश सबसे पहले ब्रह्मविता का उपदेश की अपेक्षा करता है तभी तो मिलेगा आत्मतत्व जो ब्रह्मविद्ता पुरुष के उपदेश हाँ ब्रह्मविदाम उपदेश ब्रह्म विदोपदेश के उपदेश उपदेश मात्र से भी नहीं होगा जैसे धन है करके किसी ने बोल दिया इतने मात्र से धन बाहर नहीं होता उसके बाद क्या करना पड़ा वहां या खुदाई के स्थान में मनन श्रवण मनन ब्रह्मवेदता के द्वारा उपदेश सुनना श्रवण होगा उसके बाद वो जो खनन के स्थान में होगा मनन यहाँ श्रवण मनन फिर उसके बाद ध्यान आदि फिर भी निरासना अधिकारी करना पड़ेगा उसके द्वारा लभ्य दे वो मिलता है कौन मिलता है माया कार्य तिरोजितम स्व अमलम तत्वम माया रहित माया और माया के कार्य दोनों से रहित असंग आत्मा निर्मल आत्मतत्व तभी मिलेगा आपको वेदांत का श्रवण मनन दिध्यासन करना ही पड़ेगा उसके बिना ऐसे धोखी बातों से वो मिलने वाला नहीं हाँ। करना है करना पड़ेगा ना दुर्युक्ति भी दुर्युक्ति कुतर्क के द्वारा मिलने वाला यह नहीं है आपको अगर आत्मतत्व तो चाहिए तो उसमें एक महापुरुष के पास जाना होगा जहां करके उनके सामने में बैठ करके वेदांत का श्रवण ठीक थी, ठीक से सुनना होगा श्रवण करना होगा फिर युक्ति लगा लगा करके मनन करना होगा फिर श्रवण मनन के द्वारा जो निश्चय हुआ अर्थ है उसमें मन को टिकाए रखना होगा अपरोक्ष करने के लिए जिद्यासन करना होगा तभी वो मिलेगा है।, है तो यही है किन्तु तो अभी मिला हुआ नहीं अभी तो देह देह मिलता है अहम मनुष्य ये बुद्धि है अभी इस बुद्धि को हटा करके आत्मबुद्धि की जाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा पर बौद्धिक परिश्रम आपके सामने है करना पड़ेगा ऐसे केवल शुष्क तर्क से मिलने वाला नहीं है मैंने बातों बातों को ऐसे मिलने वाला नहीं वो तो गड़ा हुआ धन के स्थान में है ये दृष्टांत दिया गड़ा हुआ धन का ये बताया तस्वत्न भगवंदमुक्तर यो रोगाद पंडित तस्मा प्रयत्न भगवंद भी मुक्त वैरवत्न कर्तव्य रोगा पंडित पंडित बुद्धिमन विवेकी जो विवेकी लोगों के लिए कहा जा रहा है पंडित माने मान्या विवेकी जो अपने वो विवेक ही मानते हैं उनको क्या करना चाहिए तस्माद सर्व प्रयत्न वो आत्मतत्व तो एकाएक मिलने वाला नहीं है बहुत प्रयत्न साध्य दिखाई देता है कि जो खजाने के स्थान में रख करके दिखाई पड़ता है तिजोरी में रखा हुआ नहीं धरती में गड़ा हुआ धन का दृष्टान्त दिया तो तस्मा सर्व प्रयत्न इसलिए सारे के सारे प्रयत्न इधर ही लगा देना चाहिए न? अन्य प्रणला सारे प्रयत्न इधर माने बौद्धिक प्रयत्न है शारीरिक प्रयत्न तो नहीं है बौद्धिक प्रयत्न है कुछ हटाना है कुछ पकड़ना है करते करते जाते जाते वहां पहुंचना है बौद्धिक प्रयत्न है तस्मात सर्व प्रयत्न ने इसी कारण से सारे प्रयत्न लगाकर प्रयत्न के द्वारा बाबा भवबंध अभिमुक्त है आप चाहते क्या है संसार सागर से पार होना चाहते हैं संसार रूपी जो बंधन जो देहाशक्ति आदि जो संसार रूपी बंधन है जन्मभरण आदि बंधन इससे मुक्ति पाने के लिए भविष्य में आगे जो हो गया हो गया आगे जन्मभरण आदि के चक्कर से छूट जाए तो इसके लिए भगवंत भी मुक्ति है इसके लिए पंडिताई स्वयी पंडितई स्वीरेव यत्न कर्तव्य स्वयं प्रयत्न करना दूसरा कर देगा गुरु जी कर देंगे शिष्य कर देगा ये नहीं चलेगा ना गुरु के करने से होगा ना शिष्य के करने से होगा स्वयं को यत्न करना होगा जैसे किसी को भूख लगी हो तो स्वयं को खाने पर ही तृप्ति होगी अन्य व्यक्ति के खाने से तृप्ति नहीं होती ऐसा कार्य है ये कुछ कार्य अन्य के द्वारा भी होता है लोग में किंतु ये कार्य स्वयं का है स्वयरे व यत्न करतव्य स्वयं ही यत्न करना चाहिए स्वयं के द्वारा ये कैसे रोग आरो पर जैसे रोग आपको लगा पथ्य दूसरा व्यक्ति करे ये नहीं खाना वो नहीं खाना वो कर रहा है और दवाई के सेवन वो करता हो तो आपका रोग जाएगा कि नहीं अगर आपको रोग लगा है तो पथ्य भी आपको ही करना होगा और दवाई भी आपको खानी होगी वह दो चीज होता है ये नहीं करना और ये करना दो चीज होता है जो नहीं करना वाला पथ्य है ये नहीं खाना वो नहीं खाना तो यहां भी पथ्य भी है दवाई भी है अहम ब्रह्मास्त्री तो ये दवाई होगी आपकी जहाँ और पथ्य ये होगा कि आपको देहाशक्ति आदि मैं देह नहीं हूँ मैं मनुष्य नहीं हूँ ना हम देह नमे देह ये पत्थे। तो पथ्य तो तो तो तो लेना पथ्य दवाई के साथ पथ्य होता ही है कोई तो भी दवाई देगा तो आपको कुछ ये भी बता देगा ना ये नहीं करना ये नहीं करना तेल मिर्च मसाला नहीं खाना कभी बोलेगा कभी खटाई नहीं खाना बोलेगा बेसर होगा तो में भी ना हम देह नमे देह ये भाव तो तथ्य होगा देहा शक्ति की निवृत्ति करते जाए आत्मभाव में जाए दवाई यही है तत्मश आदिभाग्य कि श्रवण मनन ये दवाई होंगे कहा तो रोगादि में जैसे स्वयं पत्र करता है व्यक्ति और स्वयं दवाई खाता है उसी प्रकार यहां भी स्वयं प्रयत्न करना चाहिए अन्य के प्रयत्न से काम नहीं चलेगा ये बता दें आगे प्रश्न के ऊपर विचार है शिष्य ने जो एकावन नंबर के ऊपर जो प्रश्न किया था कू नाम बंध कथमेश आगत कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्ष कोषावनात्मा परम कात्मा तयुर्विवेक कथमे तब उच्चतम ये प्रश्न है यही प्रश्न के उत्तर देते देते, देते विवेक जुड़ामी समाप्त हो जाना है छह प्रश्न मिलकर के एक प्रश्न है तो ये प्रश्न सारे के उत्तर देते देते में अभी ग्रंथ पूरा होना है पहले प्रश्न की प्रशंसा कर देते हैं प्रश्न बिल्कुल सही है प्रश्न करना भी सही होता है कि गलत होता है कभी कभी गलत प्रश्न को भी सही समझते रहता है कि गुरू जी यहां बोलते हैं प्रश्न तुम्हारा ये कहना अति कुशल है यश्नो परीयान शास्त्र विमत सूत्र प्रायो निगूढ़ाथो ज्ञातव्य मुख्युही याद कृत प्रश्नोपीयां शास्त्र विन्म सूत्र प्रागूाथ ज्ञात मुस्वया अद प्रश्न ये तुमने आज जो प्रश्न किया को तो नाम बंध कथमेश आगत इत्यादि जो प्रश्न है अद्यशाकृता प्रश्न जो तुमने किया हुआ प्रश्न है गुरु जी कह रहे हैं शिष्य को बरियान अति श्रेष्ठ है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है बर माने श्रेष्ठ एक बर होता एक बरियान होता है यशुन प्रत्यय लगा दिया श्रेष्ठ भी श्रेष्ठ है अति उत्तम है तुम्हारा प्रश्न क्यों शास्त्रविद मत शास्त्रविद्ताओं ने इसको ठीक माना हुआ है शास्त्रविद भी मत शास्त्रवे ने इसको माना है जो शास्त्र के मर्म के को जानने वाले लोगों ने इस प्रश्न को ठीक कहा जो तुम्हारा प्रश्न है शास्त्रवे ने इसको सही माना है इसलिए प्रश्न सही है तुम्हारा किंतु कैसा है को नाम बंध बहुत संक्षेप में तुम्हारा प्रश्न सूत्र प्राय संक्षेप को सूत्र बोलते हैं प्रश्न में कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न नहीं दिखता एक ही श्लोक में छह प्रश्न मिला करके प्रश्न कर दिया शिष्य ने सूत्र प्राय शब्दों में कमी है यानी कम है शब्द अर्थ बहुत है उसका संक्षेप अर्थ में संक्षेप तो नहीं होगा शब्द में संक्षेप है सूत्र प्राय संक्षेप है प्राय ये प्रश्न संक्षेप में है तुम्हारा निपूट अर्थ किन्तु इसका अर्थ बहुत छिपा हुआ अर्थ है को नाम बंधक प्रश्न करना तो हो गया और बंध का निरूपण करने में कितने दिन लग जाए हम ये आ गया था ये बंदा कहाँ से कैसे आया दूसरा प्रश्न होगा प्रश्न भी तो जरा सा हो गया कैसे आया इसका निरूपण करते करते कई दिन निगूढ़ अर्थ जिसका अर्थ छिपा हुआ है बहुत तो, निगू अर्थ छिपा हुआ अर्थ तो वाला प्रश्न है तुम्हारा मुमुक्षु भी ज्ञातव्य था और ये प्रश्न ऐसे अवहेलना करने योग्य नहीं है मुमुक्ष को यह प्रश्न सभी को मन में आना चाहिए जानना चाहिए ये प्रश्न उठेगा तो किसी महापुरुष के पास जाकर के प्रश्न करेगा मुमुक्षु भी ज्ञातव्यश्च जितने भी मुमुक्षु होंगे संसार में उनके लिए ज्ञातत्व होता है प्रश्न जानने योग्य होता है ऐसा प्रश्न है तुम्हारा गुरुदेव ऐसा कहा अब देखो भाई अब तुमने जो तो प्रश्न किया है हाँ, तो प्रश्न के उत्तर मेरे से संक्षेप में सुन लो संक्षेप में तुम सुन दो जिससे भगवंतल से तुम मुक्त हो सकते हो मैं कुछ कहूंगा उसको सुन करके आचरण भी करना सुन करके नहीं रखना ऐसा बोलते हैं सुनना ही सुनना एक अलग होता है सुन करके उसका अनुष्ठान करना माने आचरण में भी उतारना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा जरा सा बात बताते हैं ृणुस्रात हे विवेकी विद्वन्द गुरु जी शिष्य को विद्वान करके बोधन ऐसा प्रश्न करने वाला छोटा मोटा तो तो व्यक्ति नहीं हे विद्वन्न संबोधन करके कहा कहाया समुदीर्यते श्रृणुस् अवहिता जो मेरे द्वारा कहा जाएगा आगे सम्यक उदीर्यते मेरे द्वारा जो कहा जाएगा वह सम और का पूर्वक उत्त उपसर्ग पूर्वको मेरे द्वारा जो कहा जाता है श्रणोस्व श्रृणु स्व अवहिता विशेष हाँ। सावधान अवहिता सन श्रिणोस्व विशेष एकाग्र होकर के सुनो ऐसा सुनो ऐसा कहते हैं मेरे द्वारा जो कहा जाएगा उसको विशेष रूप से सावधान होकर सुनो सुनना माने आगे अनुष्ठान करना तदे जो मेरे द्वारा कहा गया होगा वो ये तत्सव सुनने से सद्यो भगवंदात्मोक्ष से रूपी बंधन से तुम तत्काल मुक्ति को प्राप्त करोगे मेरे द्वारा आगे कुछ कहा जाएगा उसको एकाग्र होकर के सुनना सुनोगे तो क्या होगा उसको सुनने से आप उसको सुनने से भवबंदात सद्यो विमोक्ष तो से ये भवबंधन से तत्काल मुक्ति को पाओगे को सुन लो क्या है तो आगे गुरु बोलते हैं मेरे द्वारा कहे जाने वाला क्या है वो मोक्ष का कुछ कारण है। आपको अगर मोक्ष चाहिए तो पहले तो उसको अपनाना पड़ेगा एकाएक मोक्ष नहीं मिलने वाला है कोई बातों से बैठने से मोक्ष नहीं मिलेगा हाँ। मोक्ष का कुछ साधन है उसको अपनाना पड़ेगा जो तो साधन चतुष्टय है बोलते हैं विवेक वैराग्य आदि हैं विवेक वैराग्य समाधि सत्सपत्ति मुमुक्षा यदि आपके पास होंगे तो मोक्ष मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा ये बातें बताते हैं मोक्ष प्रथमो निगद्य वैराग्यम वस्तुषु तत सचादस्या न्यास प्रसर्ताखि कर्मण मोक्ष प्रथमो निगद्यते वैराग्यम वस्तुषु सतमस्तिष्क्षा नाश्रसक्ताखिल कर्मण वृषं तत श्रुतिम सतत्वता मुने नित्यं ततः्रुतिम सतत्व ध्यान चिंतर मुनेण सुख समति मोक्ष प्रथमो निगत्यते मोक्ष का जो तो प्रथमो हेतु प्रथम कारण सबसे पहले क्या चाहिए मोक्ष मोक्षाभिलाषी को वो कहा जाता है यहाँ गर लेकता निगत नितराथ्य कथ्यते हाँ। मोक्ष का जो प्रथम कारण है उसको कहा जाता है अनित्य वस्तुसु अत्यंतम अत्यंत वैराग्य प्रथम कारण यही है अनित्य वस्तु जो देहादि हैं, इनमें अत्यंत वैराग्य होना चाहिए छोटे मोटे वैराग्य से काम नहीं चलेगा कभी कभी हल्के फूल के वैराग्य हो गया थोड़ी देर में चला जाता है अत्यंत वैराग्य वैराग्य की पराकाष्ठा होनी चाहिए जो अनित्य वस्तुओं में ये मोक्ष का प्रथम साधन प्रथमो हेतु मोक्ष का प्रथम कारण ये है। क्या है अनित्य वस्तु सुम वैराग्यम अनित्य वस्तु जो देह है पुत्र है पत्नी है मकान दुकान परिवार आदि जो संसार जितने भी स्वर्ग आदि जितने भी अनित्य वस्तु हैं कृष्ण का भोग परलोक का भोग जितने भी अनित्य वस्तु हैं स्थायी कोई नहीं इतना जानते तो जानते हैं तो इनमें अत्यंत वैराग्य होना चाहिए पहला कारण यह है मोक्ष का ये होगा तो आगे जाते जाते मुक्त होगा पहला कारण ये विशेषण लगा दिया अत्यंत अत्यंत वैराग्य एक दूसरा तत समस् अत्यंत तो वैराग्य है विषयों से और मन शांत है सम भी चाहिए आपके पास तत समस् उसके बाद समा मनो भी होना चाहिए दूसरा साधन उसके बाद दमह बाह्य इंद्रिय का भी निग्रह होना चाहिए और तिथिक्षा आपके जीवन में होनी चाहिए और न्यासक प्रसकता अखिल कर्मणाम विषम जितने भी एक कर्म है ना जितने भी कर्म है ये सब का त्याग होना चाहिए काम में कर्म जितने भी है इनका त्याग होना चाहिए न्यास न्यासवन त्याग संपूर्ण कर्मों का सारा कर्मों का त्याग होना चाहिए ये मुख्य का कारण है इतना आपके पास यदि है तब आप वेदांत श्रवण के अधिकारी होंगे उसके पहले अधिकारी नहीं वैराग्य विषयों में अत्यंत वैराग्य मन जिसका शांत है बाह्य इंद्रिय जिसके ठीक है दम बाह्य इंद्रिय का निगृहित है प्रतीक्षा है और सारे कर्मों का त्याग किया है आपने तब कहते हैं तत स्तृति उसके बाद में स्मृति माने श्रवण कितने के बाद में श्रवण करना वेदांत का श्रवण किसी महापुरुष के पास जाकर के स्मृति माने श्रवण तन मनोनाम फिर वो सुने हुए विषय का मनन करना श्रवण मननिध्यासन यही होगा वो मनन का हिसाब से तत्व ध्यान हम उसके बाद में तत्व का ध्यान करना चिंतन करना करनाध्यासन जिसको बोलते हैं श्रवण और मनन के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसमें मन को टिकाए रखें यह होगा कितने देर ध्यान करना करे चिरम आजकल तो ये चलता है ना कोर्स तीन साल का कोर्स एक साल का कोर्स कहते हैं कब तक निधिध्यासन कब तक करना चलो श्रवण कर लिया मनन कर लिया उसके बाद में दो घंटा चार घंटा दस घंटा निधिध्यासन कुछ लोग कहते हैं अहम ब्रह्माष्टमी आम ब्रह्माष्टमी एक बार सुन लिया जान लिया हो गया बार बार कहेंगे तो लोग पागल जोड़ेंगे पागल कहेगा अहम ब्रह्माष्टमी हम ब्रह्माष्टी हम ब्रह्माष्स करेगा एक बार जान लिया हो गया उसके बाद तो भक्त कल्याण के लिए जाना चाहिए ऐसा नहीं यहाँ तो चिरावन विशेषण लगा काल तक निधिध्यासन होना चाहिए क्यों तो फिर देहा भाव न आ जाएगा कहीं श्रवण मनन के बाद में जैसे तैसे करके जो आत्मरूपी दीपक जला हुआ है ज्ञान मिला है कहीं गूझ न जाए देहा भाव उसको दबोच न डाले इसके लिए लंबे समय तक तो निधि ध्यान होना चाहिए और लंबे समय भी कैसा होना चाहिए नित्य होना चाहिए निरंतर होना चाहिए साधना में न हम लोग साधना करते हैं बोलते हैं बोलते हैं और कितने साल के साधन तो कोई कहते चालीस साल हो गया पचास साल हो गया ऐसा बोलते किंतु सच्चाई से देखिए आपने चार घंटा ये चालीस साल के बीच में चार घंटा साधना की कि नहीं की आपके मन बोलेगा दूसरों को तो आप कुछ भी बोल देंगे साधना ये होनी चाहिए एक तो दीर्घ काल तक तो होना चाहिए यहाँ के साधन ये श्रवण मनन के बाद में निधिहास साधन है यहाँ का वेदांत का साधन तो चिरम लंबे समय तक होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए नित्य होना चाहिए लंबे समय तो करेंगे आप साल में एक दिन कर दिया उसके बाद में फिर साल भर भक्तों के यहां गए हमुख कर दिए अमुख कर दिए चल दिया।, तो दिया फिर दूसरे साल एक दिन हम कर दिया नित्य आसन का करते करते पचास साठ साल रहा है आपने लंबे समय तो हो गया किंतु तो नित्य है कि नहीं वो नित्य भी होना चाहिए लंबे समय होना चाहिए नित्य होना चाहिए नित्य भी करेंगे पांच मिनट के लिए करेंगे छोड़ देंगे दस मिनट के लिए करेंगे छोड़ेंगे नहीं कदे निरंतर होना चाहिए ऐसा होना चाहिए लंबे समय हो नित्य हो निरंतर हो जो अखंडाकार वृत्ति गोट है ऐसा हो तो मोक्ष कहा जाएगा कहीं जा नहीं सकता मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा जरूर क्या आपके व्यवहार की क्यों चिंता करें अरे बाबा प्रारब्ध के खाते में डाल दो ना खाना देगा कि नहीं देगा अधिकार कोई कार्य नहीं करता है जो आपसे मैं पूछा था पहले उसका आंसर आ गया था जैसे अभी पहले ही बोला इससे पहले इस लोग ने कि इकहत्तर है अभी तो हमें बुलाया तो सारी मोटे तो इसमें भी लग सकती है आगे इकहत्तर भी बताएगा वो तो बात है क्या। तो क्या जरूरत है व्यवहार चलाने की ठेका लेने की जरूरत जो व्यवहार चलाने के ठेका लेगा कभी भी साधना नहीं कर सकता जाने तो बाहर में जा रहेगा एक काम जिसने सृष्टि किया है उसकी चिंता होगी चलाना हो चलाएगा जरूरत नहीं होगी उसको क्या तो ये है ये कहते हैं कि मोक्ष के कारण ये हैं मोक्ष से हेतु प्रथमो निगत दे मोक्ष का प्रथम कारण तो वैराग्य अगर संसार में वैराग्य नहीं है आप वैराग्य की तरफ जा नहीं पाएंगे आत्मानात्मावेशन कर नहीं पाएंगे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो वैराग्य नहीं तो इस मार्ग में चलना ही नहीं अगर संसार से मोक्ष चाहिए सबसे पहले वैराग्य तीनों लोगों के भोगों के वैराग्य होना चाहिए प्रथम हेतु है उसके बाद सम मनोनिग्रह दम मन बहिरेंद्रिय निग्रह और तितिक्षा सहन करने की इच्छा सहन करना तितिक्षा और संपूर्ण कर्मों का परित्याग उसके बाद श्रवण मनन और सतत निधिध्यासन निरंतर जो निधिध्यासन चलना कैसा चलना चिरम नित्य निरंतरम ने कहा नित्य हो लंबे समय तक हो निरंतर हो अखंड हो ऐसा निधिध्यास उन्होंने ऐसा मुने का कहा माने ये मत सोचना कि निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति में रहेंगे तो फिर खाना पीना भी, भी नहीं होगा सारा पंक्ति सोचने की जरूरत नहीं है हमारा मन ऐसा है एक ही काल में कई चिंतन कर सकता है अगर आपने उसको सच्चाई करके माना होगा लिया होगा तो अन्य व्यवहार करते हुए भी उसका चिंतन चलेगा सामान्य रूप में चिंतन चलेगा ऐसी स्थिति होती है ये पक्का अगर पक्का आपने माना हो तो यही विवेक चुनावी में आकर मैं शंकराचार्य जी एक दृष्टान्त देकर के बोलेंगे आगे देखो अकंडाकार वृत्ति मोक्ष देने वाली सभी ने माना होगा। और यहां पर लगता है कि वृत्ति में जाना ही होगा उसको जब तक ध्यान हो गया आगे शरीर पाप के लिए तो समय है अभी दस साल बीस साल का समय होगा स्नान आदि में जाएगा तो उस काल में मैं ब्रह्म हूं ऐसा भाव रहेगा अभी मनुष्य हूं भाव रहेगा वृत्ति मनुष्यकार वृत्ति आएगी तभी भिक्षाटन और गंगा स्नान आदि देवालय आदि जाना होगा उसको तो भ्रमाकार वृद्धि चली जाएगी तो अखंड कैसे हो तो उसका उत्तर शंकराचार्य ने कहा कि हमारे मन में ऐसी शक्ति है कि एक ही काल में अनेक वृत्ति भी बना सकता है व्यावहारिक तो वृत्ति सामान्य आने पर भी वो जो मुख्य रूप से आत्मवृत्ति को भूलेगा नहीं एक नाचने वाली का दृष्टान्त देकर के समझाया है नहीं विवेक चुड़ा नहीं वो है धर्माकार वृत्ति कहीं जाने वाली नहीं एक नाचने वाली है उसको नाचना होता है तो नाचने के लिए बाजा का ताल भी ध्यान रखना पड़ेगा ताल कहीं हो और नाच कहीं हो तो कौन देखे उस नाच को और गाने का ताल का भी ध्यान रखना होगा बाजा का ताल गाने का ताल सब रखना पड़ेगा नहीं? रखना पड़ेगा और अपने शरीर के ऊपर भी ध्यान रखना होगा। उस ताल के आधार पर कभी हाथ पटकना है तो कभी पैर पटना है हाँ। कभी कमर मरोड़ना है तो कभी सिर झटकना है नाचना यही होता है अपने शरीर के कौन अंग चल रहा है कहाँ चल रहा है उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा पड़ेगा भी नहीं पड़ेगा अपनी नाच क्रिया के प्रति ध्यान देना चाहिए कहीं ताल बाजा कहीं है गाना कहीं है शरीर कहीं है तो कौन देखेगा उस नाच को वो नाचने वाली सब में ध्यान रखती है वो ताल के ऊपर भी गाने के ताल के ऊपर बाजे के ताल के ऊपर अपने शरीर के जो कला के ऊपर सब ध्यान रखती है रखते हुए भी सामान्य ध्यान सभी में है एक वृत्ति ध्यान वाले वृत्ति किंतु एक जमाने का नाच है शीर में घड़ा पानी का घड़ा रख करके रखने का यह नाचने का एक जमाना रहा सबसे ज्यादा ध्यान शीर के घड़े के ऊपर रखती अगर शीर का घड़ा गिर गया तो नाच देगा तो शंकराचार्य जी ने कहा तुम ब्रह्माकार वृत्ति से मत करो अगर तुमने अपना लिया हो तो ब्रह्माकार वृत्ति कहीं जाने वाली नहीं है यही विवेक नहीं कहेंगे कुंखानुपुंख विषय क्षण तत्परो ब्रह्मावलोकन दिजम न जहाती होगी संगीत तालवाद्यवशा मौलिस्त कुंभ परिरक्षण धीर्णी वही आने वाला है ऐसी स्थिति पुंखानुपंख विषय क्षण तत्परो देखो ये विषय है ना बाण के समान है बाण जैसे चलने लगते हैं तो एक जाता है तो फिर दूसरे जाता है फिर तीसरे जाता है पुंख और पुंख मान बाण बाण के समान हमारे सामने विषय आते रहते हैं कभी रूप कभी रस कभी गंध कभी पर्स एक के बाद एक एक के बाद एक, एक लगे हुए हैं तांता इनका लगा हुआ है पुंखानुपुंख विषय क्षण तत्परूपी बाढ़ के जैसे झर लगता है उसी प्रकार विषयों का झर जो आ रहा है कभी रूपाकार वृत्ति बनी तो कभी गंधाकार वृत्ति कभी शब्दाकार वृत्ति तो कभी दशाकार वृत्ति कभी वर्षाकार वृत्ति ये पांच विषयों में हम रमे रहते हैं चौबीस घंटा हमारा अहोरात्र पूरी आई यही है तो विषय क्षण में तत्पर विषय दर्शन में तत्पर होने पर क्यों विषय का अनुभव करता हुआ भी बाढ़ के समान आते रहते एक के बाद एक एक के बाद एक चल रहा है धारा चल रही है एक सुसुप्ती को छोड़ करके बाकी जागृत क्षेत्र में दोनों में आप विषयों में लगे हुए रहचे पचे हैं तो पुंगण पुंग विषय क्षण तत्व जैसे बाण के झर धर है झरी लगती है एक के बाद एक एक के बाद एक वैसे हमारे सामने विषय आ रहे हैं बाढ़ के समान एक के बाद एक एक के बाद एक विषय के आकार हम बना रहे अंतकर में बना रहे वित्तीय बन रही एक में वृत्ति विषयों की हमेशा है कभी रूपाकार वृत्ति तो कभी दशाकार वृत्ति ऐसा तत्पर होने पर भी विषय का दर्शन करना रहा है चल रहा उसका होने पर भी ब्रह्मा ब्रह्मावलोकन अध्यम न जहा योगी उस काल में भी जो योगी होगा ब्रह्मवेद व्यक्ति होगा वो ब्रह्म के अवलोकन माने दर्शन बुद्धि को नहीं कहता उस काल में माने भी विषय भोग काल में भी ब्रह्म दर्शन को नहीं कहता कहते महाराज विषय सामान्य तो करेगा खाना पीना चलता ही है उसका नहीं क्या कैसे होगा दो वृत्ति कहते होता वृत्ति बनती संगीत ताल नृतवाद्य वसंगता मौलिस्त पर रक्षाधीर नटीबा कोई तो नाचने वाली के दृष्टि दर्शन देते हैं वो नाचने वाली संगीत के तरफ भी ध्यान होगा ध्यान मानी वृत्ति उसकी ध्यान होगा कहीं संगीत कहीं वो उसका नाच कहीं हो तो कौन देखेगा संगीत ताल कौन सा ताल चल रहा उसके ऊपर भी ध्यान होगा और अपने नाच क्रिया नृत्य कैसी है उसमें कुछ का भी ध्यान होगा हाथ पटक रहे कि पैर पटकना है कौन से शब्द में क्या पटकना है उसके ऊपर भी ध्यान है उसका एक ही काल में और बाजा कौन सी बजरा हो उसके आधार पर नाच रहा ना है उसने संगीत ताल और जब असंगता भी सबके ध्यान करती हुई भी मौलिस्त कुंभ परिरक्षण भी जो शीर में रखे हुए घड़े की रक्षा के ऊपर विशेष बुद्धि उसकी जो होती है नटी की ठीक इसी प्रकार सामान्य व्यवहार करता हुआ भी खान पान करते हैं। जैसे संसारी का उसका भी दिखाई पड़ता है महात्मा ऐसा सब कुछ करता हुआ भी जो ब्रह्माकार व्यक्ति को नहीं बोलता नहीं बोलता इस हम कहें यात्रा में जाते हैं हम अपने कमर में कुछ पैसा बांधा हुआ होता है या जेब में रखा हुआ होता है क्यों वो तो यात्रा में सबसे बड़ा पैसा होता है उसके बिना यात्रा होने नहीं है अगर जेब कट गया तो वह तो कई डब्बे में चाहे बस में बैठे हैं चाहे ट्रेन में बैठे हैं, कहीं बैठते हैं तो वहां पर व्यक्ति मिलते हैं एक दूसरे से बातचीत चलती है चाय भी पीते हैं हम भी करते हैं सब व्यवहार करते रहते हैं ध्यान है उधर भी है उधर भी है सब ध्यान रहते हैं क्यों आपने उसको सर्वोत्तम माना है तो सब कुछ करते हुए भी भूलते नहीं आप तो सामान यही है कहीं जाने की बात नहीं आपके जीवन की बात है तो ये मन अनेक वृत्ति बना सकता है सकता नहीं सकता तो ऐसी स्थिति में अगर आपने उस आत्मतत्व को वास्तव में स्वीकार किया है और सर्वोत्तम माना है तो अन्य व्यवहार करते हुए उसको भूलेंगे नहीं लेकिन जैसे एक बार जैसे इस ने लिखा है असतृष्ट कर्मों का सौ तो लेकिन जान अपने के अपने ज्यादा कर्मों के सकल में बदल तो यही है आपका प्रयत्न हमेशा चलना चाहिए भीतर की तरफ और जो भी रहन सहन खान पान आदि में प्रयत्न आपका ये उन्होंने प्रारब्ध के ऊपर डाल देना चाहिए साधक को यही करना चाहिए जैसा जैसा प्रारब्ध होगा वो अवश्य होगा प्रयत्न होना चाहिए भीतर की तरफ तो ये चलना चाहिए ये कह रहे हैं यहां तो ये होने पर आपके पास जब वैराग्य है अनित्य वस्तुओं में और इन्द्रिय शांत है मन शांत है सारे कर्मों का त्याग है इसके बाद आप वेदांत सुनने के अधिकारी होंगे एक बोलते तत ता श्रुति उसके बाद में श्रवण श्रुति माने श्रवण फिर मनन फिर उसके बाद सतत सततहासम कितने तक करना कदे चिरम नित्य निरंतरम उन्हें मुनि का हिस्सा होना चाहिए लंबे समय तक चाहिए, होना चाहिए नित्य होना चाहिए निरंतर होना चाहिए सभी फल की सिद्धि होगी फल कोई भी फल की सिद्धि के लिए आपको तीन बात होगा, ध्यान देना होगा लंबे समय तक तो होना चाहिए साधना आपकी हाँ। और नित्य होना चाहिए प्रतिदिन होना चाहिए और निरंतर होना चाहिए अखंड रूप से होना चाहिए क्यों फल की सिद्धि हो नहीं होगी ये गंगा जी है ना ये नदी नदी मानी पानी जल पत्थर काटा हुआ दिखाई देता है पानी जैसा कोमल कोई नहीं है और पत्थर जैसा कठोर कोई नहीं है ऐसे विरोधी तत्व है दोनों पानी जैसा कोमल कोई मिलेगा नहीं कोई वस्तु नहीं है और पत्थर जैसा कठोर भी कोई नहीं है किंतु वो पानी ने पत्थर को काटा दिखाई पड़ता है या नदी के तो गंगोत्री जाना वो बहुत दिखाई पड़ती है तो वो कितने साल में काटा होगा लंबे समय में काटा है एक दो घंटे में पानी पत्थर को काट नहीं पाता लंबे समय लगा रहा वो और लंबे समय में भी कभी कभी काटा कभी नहीं काटा ऐसा है क्या शीतकाल और नित्य प्रतिदिन 24 घंटा लगा हुआ प्रतिदिन है नित्य है। और निरंतर अहोरात्र लगा हुआ पानी वहां करने से सफलता मिलती है उसमें अशक्य कुछ नहीं होता है ये तीन चीज आपके पास यदि बहुत हो क्या लंबे समय तक आपकी साधना होनी चाहिए और नित्य होना चाहिए और निरंतर होनी चाहिए फल सिद्धि अवश्य होती है देने की दो दिन बैठ गए तीसरे क्या बाबा बन गए घूमो फिरो चलो तो बाहिया हवा यदि लग गई तो साधना नहीं होंगी अब बैठ करके केवल घुमसुम अवस्था में बैठे रहेंगे तभी साधना नहीं है तमोगुण में भर करके बैठ गए नशीला नशा पी पी करके आपने बैठ गए वहां भी बैठे ये पैसे दोनों काम नहीं करेंगे आपके नीद की गोली कागा के हो गए क्या साधना होगी वो चेतनी होगी किन्तु आपको होश आवास में रहना होगा और बाह्य तो तो विषयों से विरक्ति होगी कि वो मुझे बैठते बहुत लंबा अलग बदल है की बात करूँ तो बैठना अब क्या है बैठे बैठे क्या सोच है ये भी होता है इधर-धधर अब क्या आप वास्तव में अपने साधना कर रहे हैं अथवा और कोई योजना बना रहे हैं बैठना भी एक अलग बात है बैठे बैठे आप योजनाएं बना सकते हैं ऐसा करूंगा तैसा करूंगा वहां जाऊंगा ये करूंगा सो करूंगा अभी योजना भी हो सकती है बात तो बात अब जो भी हो हमारे यही है कि आपको कोई भी कार्य की सिद्धि है ये तीन चीज चाहिए लंबे समय तक तो होना चाहिए साधना नित्य होना चाहिए निरंतर होना चाहिए बस यही बात ये होना चाहिए तो ये होगा तो क्या होगा कहते हैं तथो विकल्प और अवेद्य विद्वान यण सुखम समृद्धि इतनी साधन से युक्त है तो क्या होगा तो अविकल्पम निर्वाण सुखम जो विकल्प माने बताया अभी एक विकल्प रूप में दिख रहा शरीर रूप में दिख रहा है अपना स्वरूप है हमारा स्वरूप किस रूप में दिखा रहा है तो शरीर रूप में भाष रहा है ऐसा अविकल्प रूप माने निर्विकल्पक रूप निर्विशेष रूप जो अपना है वह परम ये क्या परमात्मा को प्राप्त करके इतने साधन होने के पर वो निर्विशेष रूप अपना स्वरूप परम स्वरूप है उसको प्राप्त करता, ये प्राप्त है, माने करता है ये प्राप्त करके विद्वान वो जो विवेकी व्यक्ति है यही वह निर्वाण सुखम समृद्ध सभी माने जीवन मुक्ति का अनुभव करता है यही जीते जी मरने के बाद नहीं जीते जी निर्वाण सुख का प्रा, सुख प्राप्त करता है ऐसा कहा मैंने केवल सुख को प्राप्त करता है केवल आत्मानुभूति की प्राप्त करता है यदि इतने आपके पास साधना है तो ऐसा मतलब अरे यद्यम तवेदानी आत्मात्म विवेचन यद्धवेद आत्मावेचन तदुच्य श्रुवा तब यदोद्यम तुम्हें जो जानने योग्य है तुम्हें जो जानने योग्य है गुरु जी कह रहे हैं तब यदोद्धव्यम तुम्हें जो जानने योग्य है जो वस्तु तुम्हारे लिए योग्य है वह इधानी आत्मात्मा विवेचन तुम्हारे लिए जानना यही है इस समय में इस समय तुम्हें जानना क्या है आत्मा अनात्मा का विवेचन करना यह गौद्यपी विषय है आत्मा क्या है अनात्मा क्या है एक विषय तुम्हारे लिए सन्यासी के लिए और क्या करोगे तुम्हारा तो विषय यही है मुख्यमंत्री क्या करता है प्रधानमंत्री क्या करता है जानने दो तो वो बहुत पहले की बात रही अब तो यही है वो बुद्धव्य पदार्थ तुम्हारा होता है आत्मा ना आत्मा विवेचन आत्मा क्या है आत्मा माने स्वरूप और अनात्मा माने स्वरूप भिन्न यही विवेचन तुम्हारा बुद्धव्य पदार्थ यही होता है दोनों को जानना होगा अनात्मा पदार्थ उसको जानने पर उसमें त्याग बुद्धि होगी आत्मा को जानने पर ग्रहण बुद्धि होगी यही विवेचन करना होगा जो बोदव्य पदार्थ है आत्मा अनात्म विवेचन तुम्हारे लिए वह तब उच्चते मया समय वह मेरे द्वारा अब कहा जाता है अनात्मा क्या है आत्मा क्या है मेरे द्वारा कहा जाता है श्रुत्वा आत्म अवधारय और उसको सुन करके अपने में फिर निर्णय लें निश्चय करना सुन करके छोड़ना नहीं आगे मनन निर्दाशन करना उसका सुन करके उसके अनुकूल व्यवहार में चलना ऐसा कहा अब देखो अनात्म विवेचन पहले कर देते हैं जिसको त्यागना है जहाँ अहम बुद्धि हो रखे स्थूल शरीर में मैं इसमें अहम बुद्धि होने पर न जाने कितने धर्मों के शिकार हो जाते हैं मैं एक पुरुष हूँ अथवा स्त्री हूँ बुद्धि में बाल बुद्धि जवान बुद्धि वृद्ध बुद्धि यहाँ काला बोबरा बुद्धि लम्बा चौड़ा बुद्धि रोगी बुद्धि कई कई बुद्धिया आ जाती है कितने अभिमान यहाँ हो जाता है तो इसमें से ये शरीर अगर हमारे से अलग घोषित होता है तो उन बुद्धि से हम बच जाएंगे इसके लिए सबसे पहले स्थूल शरीर का वर्णन करते हैं एक एक करके वर्णन करेंगे स्थूल शरीर क्या है सूक्ष्म शरीर क्या है कारण शरीर क्या है ये तो अनात्मा है हाँ। अनात्मा में ना तीन तो शरीर को में आ जाएंगे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर और बाकी विषय को में आ जाएंगे चार भाग पाए जाते हैं अनात्मा विचार करके देखने पर फूल शरीर सूक्ष्म शरीर और तारा शरीर तीन तो शरीर में आ जाएंगे और बाकी विषय कोटि में आएंगे कौन ये या अनात्मा पर आत्मा इनसे भिन्न जो होगा इनका प्रकाश करने वाला तत्व तो आत्मा में आएगा आत्मा अनात्मा विवेचन तब तो आरंभ करते हैं मज्जा मज्जास्ति वेदर भगवय धातु पादो बक्षो भुज पृष्ठमस्तक अंगेपयुक्त अहम ममे प्रथित शरीर मोहास्पद स्थू मज्जस्ति मेद फल रक्तरमागा धातु भीरन्वत आदोरुवक्षो भुज पृष्ठमस्तक ंगयुक्त अहम मेती प्रतिदम शरीर गोहास्पद स्थूल अतीधई बूधई इति इर्यते जो विद्वान है जो शरीर क्या चीज है उन्होंने जो पूरा जीवन रिसर्च में लगा दिया विशेषज्ञ होते हैं वो बूधिया शरीर तत्व तो में निष्णार्थ जो व्यक्ति हैं हम तो वहां करते हैं शीशा में जो दिखता है बाहर बाहर का सिर्फ समझते हैं हमारे दृष्टि में तो वही है जो शीशा में जो देखे क्या क्या तत्व तो है इसमें वो जिन्होंने बहुत विचार किया है रिसर्च किया है जीवन में वो लोग इस शरीर को इतने तत्व तो स्थूल शरीर करते हैं बड़े रिसर्च वाले लोगों ने कहा ऐसा स्थूल शरीर कितना तत्व है बुध ही स्थूलम इधि ईरियते कहा बूध मान विद्वान लोग जिन्होंने शरीर के बारे में बहुत विचार किया वो बूढ़िया उन्होंने इसको स्थूल शरीर ऐसा कहा जाता है किसको ऐसे स्थान को स्थूल शरीर बोलते हैं लोग किसको मज्जा मज्जा हड्डी के भीतर में जो तत्व होता है मज्जा बोलते मज्जा अस्थि मानी हड्डी आपको तो ना मज्जा देखे ना हड्डी देखे क्या दिखता है काला गोरा हाँ। बस अगर चमड़ी काली होती है तो पाउडर से गोरा करने के पाउडर लगा दे हाँ। ऐसा भी है क्रीम पाउडर लगा के गोरा बनने की इच्छा और है क्या ये देख लो ये स्थिति है हाँ। जिन्होंने पीएचडी की हो शरीर के बारे में रिसर्च किया हो वो लोग ऐसा इन किन तत्वों को स्थल शरीर कहते हैं क्या है इसमें देख लो मज्जा हड्डी के भीतर में जो मांस कठोर मांस होता है मांस जैसा होता है उसको मज्जा भूत है वो तत्व इसमें है और अस्थि माने हड्डी है और मेद माने चर्बी हो गया और पल माने मांस पला सौदा कहता तो मांस और रक्त तो भाई है रक्त और चर्म बाहर से चमड़ी से ठगा हुआ है भीतर में ही पाए जाते हैं मच्छा अस्थि भेद मांस रक्त ये भीतर है और बाहर से चर्म से लगा हुआ है रक्त चर्म चर्म दो प्रकार के चर्म है एक मांस के ऊपर में, में बारीक चर्म होता है एक बाहर में होता है स्थूल चर्म कभी कभी स्थूल चर्म चले जाने पर भी उसको तो बोलते हैं बाहर वाले को भीतर वाले को चर्म कहा चमड़ी उधेड़ जाती है फिर भी चमड़ी आ जाती है कभी और कभी चमड़ी नहीं आती होता क्या दोनों चर्म कट गए तो चमड़ी नहीं आएगी तो एक चर्म संदेश से कहा बाहर के जो कठोर चमड़ी को और भीतर वाले को कहा एक बाहर वाले को त्वक तो बोलेंगे भीतर वाले को चर्म कहेंगे तो चाहता तो इस कथन के द्वारा जिनको कहा जाता है ऐसा कथन होता है जिनके बारे में धातु भीर ये भी रणवितम ऐसा इन धातु इन धातुओं के साथ धातु, इन धातु है हड्डी एक धातु है मांस एक धातु है मज्जा एक धातु है ऐसे धातु के द्वारा युक्त ये शरीर है तो इनको अलग अलग कर दो तो इस शरीर नाम की कोई चीज मिलने वाला नहीं ये मिला हुआ पुजो को थूल शरीर बोलते हैं और क्या है ये सब युक्त हो गए ये मिल गए तो क्या हो गया यहाँ मांस का ढेर हो गया हड्डी मांस आदि का ढेर करने के बाद में इसमें कुछ कुछ ऐसे ऐसे अंग उपांग से युक्त दिखाई पड़ता है शरीर पादो रुबको भुज पृष्ठ मस्तक अंगेर उपांग उपयुक्त उपा में तद का पैर है वही हड्डी मांग को एक विशेष स्थान में पैर बोल देते हैं यहाँ भी वही हड्डी मांगस है कि तो इधर लगने पर हाथ बोल दिया हाँ। वही हड्डी मांगस इधर है तो शीर बोल देते है वही चीज ढूंढेंगे हाँ। एक ही तत् तो, तो मिलना है क्या मिलना मज्जा आस्थि भेद पल रक्त चरम तो इसमें है देश को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है अंग बोलते हैं पादू बक्ष पृष्ठ मस्तक ही पाद पाद माने पैर हो गया पूर्व माने जंगा हो गया वक्ष माने हो गया छाती भुजा माने हो गया हाथ पृष्ठ माने पीछे का भाग मस्तक अलग अलग नाम रखते हैं हम ये अंग होते हैं ये मस्तें अंग और उपांग भी होते हैं अंग में लगे हुए को उपांग बोलते जैसे हाथ है हाथ अंगुली हो जाएगी उपांग शरीर का अंग हो जाएगा हाथ और अंगुली हो जाएगी उपांग अंग उपांगों से उत्तर यही है ये यह फूल शरीर यही है किंतु क्या होता है इसमें कहते हैं दो शब्दों का प्रयोग होता है इसमें अहम अवेती प्रतितम शरीरम कहते हैं अहम शब्द से कहा जाता है अथवा ममो शब्द से बोला जाता है कभी मैं बीमार हूँ बोलता है म शब्द से बोलता है और कभी मेरा शरीर बीमार है बोलता है मम शब्द से बोलता है मैं मेरा दोनों का प्रयोग यह होता है कभी मई का कभी मेरे का ठीक है अहम ममेटी प्रतितम शरीरम अहम और मम शब्द के द्वारा कहा जाता है जिसको ये शरीर ऐसा है क्योंकि कभी कभी मैं बीमार हूँ बोलता है तो अहम शब्द से बोला है उसने शरीर को मैं बीमार हूँ और मेरा शरीर बीमार है में अंतर हो गया ना कभी अहम शब्द का विषय बनाता है कभी ममा शब्द का विषय बनाता है जो बार में ऐसे ही चलता है अहम ममे थी कभी अहम शब्द का विषय कभी ममा शब्द अहम माने मैं ममा माने मेरा दो होता है। ये विषय करने वाला शरीर मोहा स्वरण कहते ये कैसा है मोह का आश्रय है अज्ञान का आश्रय है मोह का आश्रय है ऐसा आश्रय आश्रद इति स्थूलों बुधई इस स्थूल शरीर कहते हैं इतने तत्व को मिलने पर बुधई माने तत्व विधि तत्वित लोग शरीर के बारे में जिन्होंने जीवन में रिसर्च किया होगा पीएचडी किया होगा ऐसे लोग ऐसा कहते हैं आजकल पीएचडी बहुत करते हैं लोग किन्तु शरीर का पीएचडी नहीं करते कम <laughs> से कम शरीर का पीएचडी करे में कुछ गहराग्य आज होंगे पीएचडी करना चाहिए तब कुछ बैराग्य आए किंतु इस बारे में और चीज हैं जंगल का पीएचडी करते हैं, क्या मिलना उसे पीएचडी करते हैं। रिसर्च बहुत करते हैं तो किन्तु शरीर का करना बुद्धों बुद्धिमानों ने इनको थोड़े से इतने तत्व को तो अगर यहां वास्तव में दृश्य देखने लग जाए ना आपको इसको छूने की भी इच्छा नहीं होगी ऐसी स्थिति है अभी तो ये अज्ञान मोहास्पदम बोल दिया अज्ञान का आश्रय बना हुआ है इसलिए पता ही नहीं बहुत अच्छा लग है। रहा है तो एक कवि ने लिखा है यदम पर वही सियाचे पदे वही दंड ग्रहा बार ये यु शून काकाश चमान रहा ये शरीर को ना जो भीतर है वो बाहर कर देता है यदि परमात्मा और जो बाहर है उसको भीतर कर देता जो भीतर का तत्व तो यदि बाहर होता तर क्या है इसमें हड्डी है मांस है टट्टी है पिशाब है बलगम होगा ये सब होंगे भीतर हड्डी मांस आदि यही तो है भीतर रक्त है यंतरस्त देहस्य देह के भीतर में जो पदार्थ है वह सिया तदे वे अगर वो पदार्थ बाहर होते में चमड़ी न लगा दिया होता ना प्रभाव कुछ बैराग्य का कारण बनता वो पदार्थ यदि बाहर होते तो जितने भी मार है सबको एक एक दंडा हमेशा हाथ में रखना पड़ता क्यों कहुओं का और कुत्तों का भंडारे का स्थान होता लब लब लब लब लब है लप लप लप लप खून चू रहा है मांस कच्चा मांस दिख रहा है टक्टी पिशाब देख रहे हैं तो कुत्ते और कौओं को भगाने के लिए सबके हाथ में एक डंडा की आवश्यकता होती चौबीस घंटा कोई काम करना पड़ता भगवान ने क्या कर दिया एक चमड़ी से ढक दी हाँ और कबू कुत्ते भी पता नहीं उनको भी पता नहीं लग रहा है भीतर क्या चीज है और आपने आप तो बाबूजी को मालूम ही अगर भीतर के पदार्थ बाहर हो चमड़ी भीतर कर देता है भीतर वाला बाहर होता है इसको जरूर बैरा किया किंतु इसको पता ही नहीं है मेरे भीतर क्या क्या इस शरीर के भीतर क्या क्या तथ्य कुछ पता नहीं केवल चमड़ी को देख करके चलता है मैं गोला गोरा हूँ काला हूँ ऐशिष्ट की है तो देह सही सा दंड ग्रहा बार येय शून काकांक्ष मान कुत्ता और कौ को रोकना पड़ता है इन मानवों को अगर भीतर के पदार्थ बाहर निकल आते तो ऐसा कहा गया है तो ये थोड़ा शरीर का वर्णन यह है आगे ये फूल शरीर के कारण क्या है और फिर कारण के बारे में विचार करेंगे कैसे बना ये भौतिक कहलाता है भूतों से बना हुआ होता है इसका कारण भूत है हाँ लोग भूत का नाम सुन करके डरते हैं कोई बोलते वहां एक भूत है पेड़ के नीचे वहां कोई जाएगा नहीं दूर हो जाएगा क्यों ये भूतों से ही बना हुआ है पांच भूत यहाँ साथ में पड़े हुए हैं वो तो एक भूत से डरता है वो आएगी नहीं पता भी नहीं वो क्योंकि किम बदन थी वो भूत करके वहां तो डरते हैं किन्तु यहाँ पांच पांच भूत बैठे हुए हैं इनसे डरता नहीं है इतना मोहस्पदम इसलिए वहां स्पदम बोला इतना ज्ञान इतना होर अंधेरे में पड़ा हुआ होता है पांच पांच भूत हैं साथ में और चौबीस घंटा अभी और जो सुनी सुनाई में भूत होगा कि नहीं होगा पता भी नहीं वहां जो भूत बोलते हैं ना जहाँ एक व्यक्ति ने बोला वहां भूत है तो प्रश्न करते हैं आपने देखा कहते ने चाचा ने और जाओ के पास वो बोलेगा अमोक ने कहा वो एक चलता रहेगा देखने वाला व्यक्ति कोई होता नहीं आई तीज है बोलते हैं तो ऐसे चलता है, दारे चल धारा चलता रहे और मूल पुरुष का पता ही नहीं लगता फिर भी मान्यता बनी हुई होती है, है। यहाँ भूत है कि यहां तो प्रत्यक्ष है पांच पांच भूत बैठे हुए हैं फिर भी डरता नहीं तो ये इस थोड़ शरीर बनता किस्से है इसके मटेरियल क्या है इसके कारण क्या है कारण के बारे में आगे बतलायेंगे समय का